विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में किसी आर्टिस्ट या किसी सेलिब्रिटी से बातें करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें हम लोग शेयर करते हैं या सुनते हैं तो हम सभी को भी मोटिवेशन मिलता है और खुशी होती है तो आइए इसी सिलसिले में आज के इस विशेष मुलाकात के खास मेहमान हमारे साथ रोहित जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे एक अच्छे आर्टिस्ट हैं कोरोग्राफर है सिंगर हैं मल्टी टैलेंट जिनको कह सकते हैं उनके अंदर सब कलाकारी है जब उनसे बातें करेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा ही तो आप सभी की तरफ से रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में थैंक यू रमेश जी जी रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके बारे में सुना तो हमें बहुत खुशी हुई और एक आर्टिस्ट के रूप में आपको देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है हमारे सभी लिसनर्स भी आपको सुनकर खुश होंगे तो कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आपका बहुत ही दिल से स्वागत इन चंद तालियों के साथ थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मुझे सुन रहे हैं जी जी जी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में अपने परिवार के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए रमेश जी मैं एक्चुअली इंदौर से बिलोंग्स करता हूँ जी इन माई फैमिली लाइक they all are like a doctor doctor and engineer hmm, hmm, hmm. but I I don't want to be doctor. I want to be लाइक अ डॉक्टर एंड इंजीनियर बट आई डोंट वॉन्ट टू बी डॉक्टर इन इंडस्ट्री टू डू समील्ड सो बस मूड should वॉन्ट्स की डॉक्टर बट फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं बनना है तो आई शुड रन अवे फ्रॉम माई हाउस मैं घर से तीन बार भागा तीसरी बार कामयाब हो गया सो <laughs> <laughs> so, मेरे यहाँ पे मेरे फादर डॉक्टर हैं मॉम हाउस वाइफ है वन सिस्टर जो उसने भी डॉक्टरी की पढ़ाई की लेकिन नाउ शी इज़ मैरिड मेरे ताऊजी वो खुद वेटनरी सर्जन है मतलब फैमिली में हर कोई या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में है, या फिर फॉम हाउस वगैरह जो है उस, उससे बिलोंग करते हैं और जैसे मैंने स्टडी अपना इंदौर से ही किया है देन फैशन डिजाइनिंग किया मैंने निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से देन बस बचपन से ही शौक़ था कि मुझे इस फील्ड में आना और सबसे बड़ा मैं इसका जो श्रेय मैं अपने गुरु को देना चाहूँगा जो मऊ में स्थित है जामवाले बासफ़ करके तो छोटा था तो बस वो मुझे अपने जब भी भजन चलते थे तो मुझे खड़ा कर देते थे तो सुबह मैं भजन पे डांस करता चला गया और फिर कुछ ना कुछ करते करते करते अब स्ट्रगल कर रहा हूँ आज भी और कोशिश है कि कुछ कर दिखाऊँ अच्छा तो जैसे शुरुआत में आपका जो है भजन के प्रति रुचि रहा और जिस गुरु के नाम आपने लिया तो मैं चाहूँगा कि एक भजन उनके लिए आप थोड़ा सा गाइए हाँ जी ये शायद उन्हीं के लिए था गुरु की गरिमा का गुरु की महिमा का आओ करें गुणगान गुरु तेरी हम पर कृपा मान गुरु तेरी हम पर कृपा मान बिना गुरु के ज्ञान न मिलता मिलता नहीं सम्मान अज्ञानी भी होता ज्ञानी जो मिले गुरु ज्ञान गुरु तेरी हम पर कृपा महान गुरु तेरी हम पर कृपा महान जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया गुरु के उपलक्ष में और उनकी याद में आइए आगे बढ़ते हैं और गुरु जब भी हम लोग करते हैं तो उनसे कुछ सद्मार्ग हमें मिलता है कुछ सीखने को मिलता है और उनसे मोटिवेशन मिलता है आशीष मिलता है जिससे हम अपने कारोबार में अच्छा सफलता पाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे आपने आर्टिस्ट लाइन में जाने का जो सोचा तीन बार आप घर से भागना <laughs> हुआ आपका तो मैं चाहूँगा कि तीन बार भागे तो तीन बार रिटर्न आ गए होंगे शायद वापस तो किस वजह से आप गए और क्या हुआ फिर वापस जो आप आ गए देखिए इंदौर है तो थोड़ा सा बहुत मौज मस्ती वाला शहर होता था हाँ हाँ हाँ सो so, पापा डॉक्टर थे तो मैं शुरू के अगर स्कूल स्टार्ट होते तो थ्री मंथ्स तक तो जितने रैंकर्स होते थे वो पीछे होते थे लेकिन एक्टिविटी की जब बात आती थी तो तीन महीने के बाद मैं उसमें इतना वो होता था कि लाइक की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जो मैं स्टेट या वो सब क्वालिफाई नहीं किया तो फादर को यह था कि समडे ही टोल में लाइक की तो कुछ नहीं कर पाएगा So, बस आफ्टर टेंथ के बाद मैंने मतलब आई स्टार्टेड लाइक कि अलवेंथ में आया तो मैं टेंथ तक ट्यूशंस पढ़ाने लगा फिर पहली बार भाग के भोपाल गया जहाँ पे मैंने भोपाल में ओआरजीयू सर्वे उसमें जॉब क्योंकि मेरी क्वालिटी मेरे को ये था कि यार मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था नहीं, नहीं, मैंने सोचा कि अगर मैं टेंथ में हूँ तो नेक्स्ट फाइव इयर्स में मैं अभी से स्ट्रगल स्टार्ट करूं ताकि जब तक मैं ग्रेजुएट हूँ तब तक मेरे पास पाँच साल का एक्सपीरियंस हो तो मैंने बस टेंथ के बाद यह स्टार्टेड टू डू जॉब मार्केटिंग फिर जो मेरे में टैलेंट था वो सिखाना शुरू किया दैन नाइन्टी मुझे बेस्ट स्माइल अवार्ड मिला नाइन्टी बेस्ट वॉक एंड नाइन्टी एट मिस्टर इंदौर रहा मैं <laughs> साथ में 96 में मेरे साथ में जो मिस्टर इंडिया ग्रेवीर है विक्रम सोलोजा वो भी साथ में थे हम लोगों ने साथ में जिमिंग्स और ट्रेनिंग्स वगैरह ली थी और आई थिंक इंदौर के जितने भी गेम्स वगैरह होते थे उसमें मतलब आम रेस्लिंग में मैं uh, सिल्वर मेडल तक गया क्रिकेट अंडर सिक्सटीन खेला सो ऑल गेम्स में मतलब मैंने क्वालिफाई करते बस मुझे था कि मुझे कुछ अलग करना है हुँ हुँ। so बस मैं रैम्प पे जाता था तो रैम्प का मुझे सबसे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस है कि रैम्प मैं कुछ और कर सकता हूँ सो आई वॉन्ट कि हाँ मुझे कुछ करना है और छोटा ही था तो जब टीवी देखता था तो मम्मी बताती कि हमेशा मैं बोलता था कि मैं टीवी में घुस जाऊँ मैं टीवी में आऊंगा तो बस एक ठान लिया था कि बस पहुँचना है जी सुबह मेरी कोशिश रही पूरी चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपने प्रयास किया और उस प्रयास का जो नतीजा है वो आपने बताया भी हमें आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे जीवन में काफ़ी कष्ट तो आती रहती है और चीज़ें जो है बचपन में जो ख्वाब हम लोग देखते हैं उसे पूरा करने के लिए हम बहुत टाइम देते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी समय पर ही वो चीज़ें मिल जाती हैं और आपके जीवन में ऐसा कोई ऐसा एक मोड है जहाँ पर आपको लगा कि हाँ मैं यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी तरह से कर सकता हूँ हाँ मुझे लगता है कि जैसे सपोज़ रैम शो में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ मतलब जो किसी के सोच से ही परे हो फैशन में रैंप पे या फिर भी मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती कि माइंड में लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो चाहे वो एक्टिंग हो चाहे रैंप हो जिससे सपोज प्रीवियसली मैंने शो किया था जो वृद्धाश्रम के लोग हैं उनके लिए भी रैंप पे लेके आना मतलब देयराउंड लाइक उसमें एक लेडी थी वन नॉट थ्री की और उनको यूरिनल कैंसर था फिर भी हम लोगों ने उनको लेके किया तो लाइक उनका एक जो वो था प्रोत्साहन वगैरह तो बहुत लगा कि मुझे इनके लिए और कुछ करना चाहिए हुँ। हुँ। जैसे मेरे माइंड में अभी है कि लाइक रैम्प फैशन ग्लैमर से कनेक्टेड है बट मैं चाहता हूँ कि गाँव के ऐसे या ऐसे कुछ बच्चों को उठाया जाए जिनका मैक करके रिप्रेजेंट किया जाए उनको रैम्प पे लाया जाए तो वो शायद एक आइडियल फिगर होगा क्योंकि तो अभी जो रैम्प शोज या होते हैं उसमें सब जो ग्लैमर इंडस्ट्री या जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं या फिर समथिंग लाइक रिच होते हैं वही लोग आ पाते हैं अगर ऐसे लोग रैम्पे पे लाके कुछ उनका मैकआवर करेंगे तो शायद इट शुड भी डिफरेंट कुछ नयापन आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को उस मंच का जो है अनुभव हो जैसे इसी बेस पर हम लोग का एक मूवी है यूट्यूब पे भी है जो हुक्म मेरे उसमें यही कि लाइक एवरीबडी हैज़ ए ड्रीम लाइक कि हमारे लाइफ में कोई आए और कुछ करके चले जाए तो उसमें मैंने एक शॉर्ट मैसेज यही दिया कि हर किसी के पास एक जिन है दिल वो एक चिराग है जिसको आप घिसो तो अगर आप अच्छे उससे सोचेंगे तो हमेशा वो बोलेगा क्या हुक्म मेरा का सो so, जब भी आप लोगे कि कोई संबड़ी वॉन्स नीड कि हाँ उसको हेल्प की जरूरत है तो अपने सॉफ्ट दिल को एक यू नो एक रब करो पूछो कि वट वट केन आई डू फॉर यू सो ऑफकोर्स आप कुछ अच्छा करते चले आएंगे तो ऊपर वाला अच्छा ही करेगा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक मैसेज मिल रहा है और मैसेज के साथ में एक पॉजिटिव चीज़ें जो है आम लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है और जैसे कि आपने कहा कि वन नॉट थ्री की जो महिला रही उनको रैंप पर लाने का जो कोशिश है वो बिल्कुल नई चीज़ लगी मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों से एक्चुअली में दूर ही रहते हैं कॉमन जो गाँव में रहने वाले और उनको अगर जब हम लोग ऐसे मौके देते हैं या उनको लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही मेहनत लगती है या मॉडल्स में देखते हैं या रैंप वाले जिसमें काफी जो है मॉडलिंग करते हैं तो इनमें से कौन आपके आइडल रहे जिनको आप लगता है कि ये सही है अगर आर्टिस्ट में तो अमित अमीद जी अमिताभ बच्चन जी को बहुत मानना चाहूंगा कि उनका एक अपना एक हो रहा है मतलब आप उनके चेहरे पर अटक जाएंगे वो बोलते ना नेचुरल चीज है बॉर्न टैलेंट तो मैं उनको बहुत मतलब अपना एक आइडियल मान सकता हूँ उनको देखिए लगता है कि अपना पन भी लगता है कभी मिला नहीं हो पर एक इच्छा है सो वहाँ जाके मैं अटक जाता हूँ की मॉडल हो सो इज अ रोल मॉडल फॉर फैमिली हो मतलब कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसा है कि लोगों को बांध देते हैं सो मोस्टली so, एक सादा सब सदा तो अमिताभ जी इज लाइक माई रोल मॉडल लाइक चाहे मॉडल हो एक्टर हो कहीं भी हो तो हर जगह मतलब यंगस्टर्स को भी आज बीट करते हैं जी जी जी सो इज अस्ट चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया अपना जो बेस्ट रोल मॉडल आप अमिताभ बच्चन को मानते हैं और मैं चाहूँगा कि उनका एक गीत जो आपको बहुत पसंद है वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए या उनकी कोई डायलॉग आपको याद हो उनका एक सॉन्ग है जैसे लाइक प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा so, अमिताभ जी की तो डायलॉग सारे अपने आप में अच्छा था कि लाइक एक अगर शुरू से कहते थे कि लाइक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं तो सीरियसली वो इस फील्ड के बाप हैं सो वो बाप बाप ही रहता है और जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो बैठे ही रहेंगे सो उनका डायलॉग तब से था लेकिन वो ट्रुथ हो रहा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं रोहित जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और गीत आपने जो पसंद किया जो गाया आपने उसी गीत को हम लोग सुनेंगे अभी आप सुन रहे हैं रीड मोदबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और आज के हमारे खास मेहमान रोहित जी हैं जिनसे बातें हो रही लेकिन गीत के बाद फिर हम उनसे जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं रेड मोदन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो तुमने वो क्या देखा जो कहती बना हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आप कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ बढ़ए जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे मोड़ फया दिल कर हाए, आए बाए कोई ये बताए क्या होगा प्यार में किस मोड़ बत्तिया बुझा दो अरे बत्ती तो बुझा दे यार बच्चिया बुझा दो नींद नहीं आती है बत्तिया बुझाने से भी नींद नहीं आएगी बुझाने वाली जाने कब आएगी न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया ये दिल कर आए लड़कियों को आ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही हैं और रोजी हमारे साथ हैं और एज एक्टर एज ए मॉडल वो अपना कार्य कर रहे हैं और अभी काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और उन चीज़ों को कुछ सफलता भी उन्होंने हासिल की है जैसे कि हमने उनसे बातें की और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि उनका रोल मॉडल अमिताभ बच्चन है और उन्हें वो देखना पसंद करते हैं उनके पास जो पॉजिटिव ऊर् है वो उनको अच्छा लगता है तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो चीज़ें आप कर रहे हैं जिस तरह की भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं मल्टी टैलेंट तो किस किस तरह के इवेंट्स आपने अब तक किए हैं उनमें जो अच्छे इवेंट्स हैं उनकी कुछ रूपरेखा कुछ थोड़ा सा झलकिया हमें अपने शब्दों में सुनाइए रिसेंटली अभी जैसे गुजरात है तो नवरात्रि का गया है तो अभी हम लोगों ने गणपति उत्सव था तो वहाँ पे रैम शो किया मतलब नॉन प्रोफेशनल्स को लेकर तुरंत एक प्रोफेशनल टच दिया विद इन फोर डेज फिर नवरात्रि गया तो हम लोगों ने एक साथ अराउंड 62, 68 फीमेल्स टुगेदर परफॉर्म लाइक इट्स अ 26 मिनट्स का नॉनस्टॉप परफॉर्मेंस था hmm. जिसमें हमने माता रानी को साक्षात उनको स्थापित किया नव रूप में hmm, hmm, hmm. तो दैट सॉन्ग वाज लाइक जो सॉन्ग काफ़ी माता जी से टच है तो दैट इज़ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया मैं आया जो तवालिए सुने मन में जल गई तेरे पथ में मिल गए साथी सुने मन में जल गई बाती तेरे पथ में साथी मुह खोलू क्या तुझसे मांगू मुंह खोलू क्या तुझसे मांगू बिन मांगे सब पाया शेरा गले लगाया शेरा वाली हो तूने मुझे शेरा मैं आया मैं आया शेरा ओ प्रेम से बोलो ओ सारे बोलो ओ आते बोलो मेरे बचपन से से एक बहुत बहुत टचिंग सॉन्ग था तो तो मुझे परफॉर्म करने को मिला बहुत दिल किया इसको थी फिर अभी हम लोग जैसे विंटर सीजन है तो वेट फोकस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं मतलब हेल्थ इश्यूज को लेके तो उस पर भी हम लोग मुद्राज हैं टच विध अवर इंडियन टोकस हो रहा है मतलब विद इन शॉर्ट टाइम यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग कैसा ही बंधा हो आई कैन मतलब मैं तो नहीं मतलब माता रानी की कुछ कृपा होती कि हो जाता है सो mm -hmm. so, वो सब चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं मैं तो अभी विंटर्स है तो वी आर फोकसिंग ऑन लाइक like, की हेल्थ इशू mm -hmm. सॉल्व किया जाए mm -hmm. तो वी आर ट्राइंग ऑन दैट और रिसेंटली आई एम प्लानिंग लाइक फॉर द रैम्प शोज इन फ्यूचर लाइक की क्योंकि रैम्प में मैं ब्रांड बनाना चाहता हूँ और अभी कुछ एक मूवी करके आए चेजिंग करके तो माई भी वो रिलीज हो इन शॉट टाइम सो माई फोकस अभी यही है कि कुछ हट के <laughs> एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे भारत देश में अलग अलग जगह पे आर्टिस्ट जाते हैं अपना परफॉर्मेंस करते हैं तो शायद आप भी अलग अलग जगह पे इंदौर में और गुजरात में और भी कई जगह आपने काम किया होगा तो मैं चाहूँगा कि कौन सी एक ऐसा प्लेस है जो आपको आ, प्रोग्राम नहीं बल्कि आपको वो जगह अट्रैक्ट करा हो कि वो जगह में कहीं ना कहीं वो एक, एक कशिश है देखिए आ... रिसेंटली तो अगर मैं बोलूँ तो जैसे अभी मैं ये माउंट आबू आया हूँ तो बहुत एक फीलिंग थी दो साल पहले से कि मुझे यहाँ पे जाना है सो so, अपने आप खींच के आया हूँ तो मुझे यहाँ अब इच्छा है कि कुछ करूँ और प्रीवियसली जैसे मैंने अजमेर में किया था एडिट अजमेर में शो था मेरा फिर इंदौर में किए थे हमने शोज तो वो सब जगह ऐसी दिखी लाइक की भी है और जिसे अगर देखा जाए तो टूरिज़म बेस पर भी अच्छा था Hmm. तो वहाँ पे शूज़ किए तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ और करना चाहिए hmm. बॉम्बे में मोस्टली बहुत इच्छा होती है और कुछ करा जाए hmm. Hmm. पर हाँ अभी यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार आबू और माउंट पे जाके कुछ यू कैन डू समथिंग जो मुझे एक अट्रैक्ट करा कि हाँ आई वॉन्ट टू डू चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको माउंट आबू अजमेर और इंदौर में जो आपने काम किया है उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक जो स्पिरिचुअल टच है वो आप फ़ील कर रहे हैं और आप माउंट आबू के पास आकर भी यहाँ लगता है कि कुछ नया चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में काफ़ी लोगों से हम लोग मिलते हैं जी। और लोगों से मिलने के बाद कहीं ना कहीं या तो हम कुछ सीखते हैं या कुछ हमें उनका जो व्यक्तित्व है या उनकी जो बातें हैं जैसे वो प्रभावित करते हैं तो ऐसे आपके जीवन में काफी लोगों से आपका मिलना हुआ वो जी तो उन लोगों से जो मोटिवेशन देने वाले लोग हैं प्रेरणा देने वाले लोग हैं उनके बारे में बताइए सो so, जिंदगी पूरा मेरा एक समझिए कि मोरल लर्नर ही रहा हूँ हमेशा कुछ न कुछ सिखा के गई है कहा जाता है जिंदगी कैसी है पहली आए जिंदगी कैसी है पह तो जिंदगी सुलाई बस वैसे ही चलता चला गया जब से घर छोड़ा उसके बाद कई अप्स डाउन आए कई बार गिरा फिर संभला अभी रिसेंटली बोलते हैं ना भगवान खुद नहीं आता किसी न किसी रूप में आता है तो ऐसे कई लोग अब जुड़ रहे हैं जो मेरी लाइफ में मतलब एक मेरे लिए मोटिवेशनल बन के आ रहे जो मुझे वापस से बैकअप करके एक सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे अभी फिलहाल मैं दिल से मतलब थैंक्स करना चाहूँगा संगीता दी का जो मुझे एक सपोर्ट कर रही हैं मतलब जुड़े हुए मोस्टली मतलब थ्री मंथ्स भी नहीं होंगे लेकिन एक वो जो अपनापन मिला है कि सगे भाई से बढ़कर वो मुझे मानती हैं सो so उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मतलब बस मैं समझो कि कहीं सो रहा था तो वापस उन्होंने झंझोड़ा <laughs> कि नहीं तू उठ और जाग यू हैव द टैलेंट कहीं ना कहीं तू खो रहा है सो so मैं एक रिसेंटली मतलब बोलूंगा कि वन ऑफ मोटिवेशनल फॉर्म में लाइक कि उन्होंने मुझे इनक्रेज किया वापस जगह और मैं अपनी मॉम को बहुत करना चाहूँगा लाइक कि बिकॉज उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है she is one of the like कि बोलते ना कि जितना sacrifice मैंने नहीं किया वो कर रही हैं आज <laughs> so she is माई ideal like कि हाँ अगर उन्होंने मेरे लिए किया तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि like बस एक ये काम करना है नाम करना है <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने mom को याद किया तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग radio के माध्यम से कुछ गीत डेडिकेट करना चाहें इस शो के माध्यम से मॉम को तो आप मम्मी के लिए कौन सा गाना याद करके उनको सुनाना चाहेंगे तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है तू कितनी भोली है माँ ओ माँ सो आई रियली लव माई मॉम मतलब क्योंकि आई थिंक भगवान ने माँ एक ऐसा शब्द बनाया mm -hmm. जो है जो जानवर भी समझता है और इंसान भी समझता है सो माई इज लाइक एवरी थिंग फॉर मी चलिए रोहित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने मॉम के लिए एक गाना जो है आपने गाया छोटा सा मम्मी का नाम क्या है इंदु इंदु इंदु जी अगर आप सुन रहे हैं तो रोहित की ओर से ये प्यारा संगीत आपके लिए खास आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कृत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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे नमस्कार बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सूदिंग फीलिंग आ रहा है कि कैसे हम लोग अपने माम को नहीं भूल सकते हैं हर व्यक्ति को अपनी माँ प्यारी होती है और ये गीत सुनकर सबको अपना माँ जो है याद आता ही है। तो वही आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हैं रोहित जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं एक आर्टिस्ट होने के नाते भी वो सब कुछ करते हुए अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और मिस करते क्या है उनकी सेक्रीफाइस भी उन्हें याद है और वो चाहते हैं कि कुछ हटके ऐसा करें जिसमें माँ का भी नाम हो और अपना काम भी हो जाए चलिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल आपको ऐसे ही कुछ अलग हटके करें अपना नाम करे और मैं चाहूँगा कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला या उनसे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है देखिए कहीं ना कहीं पापा रूठे हुए हैं मुझसे अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मैं उनसे चाहूँगा कि कुछ जो गलती किया उसके लिए मुझे माफ कर दें <laughs> और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा स्ट्रगल कैसे होता है लाइक अगर शायद उनका ये एक शब्द ना होता तो मैं स्ट्रगल क्या होता है जान नहीं पाता कुछ नहीं।, नहीं कर पाएगा लाइफ में बस वो एक चीज़ ले लिया और शायद उनका एक वर्ड मुझे लेता चला गया सो पापा भी ये नो कि हाँ करना है ठान लिया तो फिर करना है फिर उतना बोलो जितना कर सको फिर बोल दिया तो फिर कुछ भी हो करना है चलिए रोहित जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं बहुत ही सुंदर जो अनुभव है आपने शेयर किया हमारे साथ में और मैं चाहूँगा कि वर्तमान में जिस तरह से आपका पूरा फोकस रैंप पर है या कुछ हट के नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे है। हैं जैसे हैंड रैटिंग वाली बात आपने बताई एक यूनिक चीज़ और इसके साथ मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इन फ्यूचर में आप किस तरह की बातें करना चाहेंगे और किस तरह के प्रोग्राम्स आप करने वाले हैं सो मैं फोकस करना चाहूँगा अभी इंडस्ट्री की तरफ लाइक एक्टिंग फील्ड में रैम शोज़ की तरफ और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लाइक कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं सो उन तक मैं पहुँचूँ और उनको वहाँ जाके उनको वो चेयरअप करूँ सो एक यही ड्रीम है कि लाइक कि कुछ कर दिखाना है सो कोशिश पूरी है कि मोस्टली अब इंडस्ट्री में टारगेट करना चाहता हूँ तो बस यही कि माता रानी सपोर्ट करते रहे और वहाँ पहुँच जाऊँ और वहाँ खुद को इतना सक्षम कर पाऊँ कि फिर दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट आप फिल्में या टीवी सीरियल्स भी देखते होंगे तो कौन सा एक फिल्म है जो आपको मोटिवेट करता है उसके बारे सर, में आनंद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी आनंद हुँ, हुँ, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है हुँ, हुँ, और एक मूवी है मेरा नाम जोकर हुँ, हुँ, जो मुझसे बहुत रिलेट करती है सो दोनों चीज़ें मेरे लिए हमेशा रही कि लाइक कि आनंद को मैं अपना आइडियल बनाता हूँ लाइफ में जो होता चला जाता है तो कुछ मेरा नाम जोकर की तरह होता है तो <laughs> <laughs> वो मुश्किल रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ में आए फिर यू you नो know, बहुत सारे यू टर्नस आते हैं कई बार कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं अगर कुछ लोग सुन रहे हैं तो शायद मैंने किसी को हर्ट कभी किया हो तो उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें जुड़ जाएँ तो वो भी चाहूँगा कि वो जुड़ जाए तो बस मैं को ये बहुत हमेशा टच की लाइक आनंद आनंद एंड मेरा नाम अच्छा का एक सीन है थोड़ा सा वो आपने मुस्ाहट दे दी तो सबसे बड़ा पुण्य का काम कर गया तो मैं मोस्टली कोशिश करता रहता हूँ की सबके साथ नोटी नोटी हरकत करूँ और उनको हंसाते रहू क्यूँकी एक आर्टिस्ट वही है जो लोगो के फेस पे मुस्कुराट दे जाए सो so, कोशिश मेरी ही होती है और बाकी सब तो उसमें एक डायलॉग है कि हम सब तो एक कठपुतली हैं और बाकी सारी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में बाकी <laughs> उसको जो कराना है लेकिन अब कोशिश मेरी यही है कि जिससे मिलूँ उसके लबों पे एक मुस्कराहट दे पाऊँ सही बात है चलिए रोहित जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आनंद फिल्म का थीम है शायद वो आपने बहुत ही क्लियर समझ लिया कि किसी भी तरह से हम किसी ना किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं चाहे पहचान वाला हो या अनजान व्यक्ति हो उसके साथ हम रैपो बनाएँ उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएँ ये आ, आ, एक मैसेज था और इसका एक डायलॉग भी बड़ा अच्छा है जॉनी वॉकर्स आप उसको डिलीवर करते हैं नाटक कंपनी के साथ में और वो फिल्म में पूरी तरह से जो यादगार जो अपने बनाया गया है और उस फिल्म में जो डायरेक्टर है उन्होंने उस फिल्म के डायलॉग को बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट में यूज किया है जब अमिताभ बच्चन जो है आते हैं और राजेश खन्ना वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद वो डायलॉग आता है बाबू मोशा <laughs> <या। laughs> तो चलिए इस डायलॉग का आनंद उठाते हैं थोड़ी देर के लिए आप सुना रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो बाबू मशा आज तक किसी ने अपनी रह मौत नहीं देखी लेकिन मैं वो अब जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी आंखों में नहीं बाबू मशाए नहीं मैं अपनी मौत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता मैं चला जाऊंगा अरे गुरुदेव क्यों बेटा हमसे पहले ही एक्सिट ले रहे हो बड़े चालाक हो मिया और खुद तो मेरे हाल से तालियां ले गए और हमारी बार क्या खाली कुर्सियां बजेंगी क्या करूं गुरुदेव मेरे तो डायलॉग ही खत्म हो गए वरना मैं तुम्हें भी खा जाता लगी शर्त? अच्छा, तो ऊपर ही होगा मुकाबला चल के बसाओ अपना आनंद तो और एक अच्छी सी ड्रामा टोली तैयार करो हम भी आ रहे हैं दोस्त टेप चला दो जल्दी जल्दी मेरे दोस्त टेप चला दो तू एक कविता है मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे दर्द सा चेहरा लिए चांद उपक तक पहुंचे दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब न अंधेरा न उजाला हो न भी रात न दिन जिसम जब खत्म मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा छह महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं बोल बोल के मेरा सर खा गए तुम बोलो, बातें बातें मुझ बातें मुझसे, मुझसे, मुझसे। बाबू शायद जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पड़ा, उसे ना तो आप बदल सकते हो ना मैं हम सब तो रंगमंच की कटपुतियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंदी है कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है <laughs> आनंद मरा नहीं आनंद मरते नहीं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा डायलॉग सुन कही कहीं ना कहीं आप फिल्म पूरी तरह से आपको याद आ गया होगा स्टोरी पूरी तरह से याद आ गया होगा और कहीं ना कहीं आपकी आँखों में एक जो है रूहानियत आ गई होगी और फिर से आपको सारी बातें याद आ गई होंगी कि जीवन क्या है जीवन कैसे जीना है और डायरेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो है आनंद शब्द को अच्छी तरह से जीवन में कैसे उतारा जा सकता है और किसी भी सिचुएशन में चाहे आप गम में डूबे हो या खुशी है या आप पैसे हो या ना हो कैसे भी हो लेकिन आपको जीवन एक आनंदमय तरीके से जीने का तरीका इसमें सिखाने की कोशिश की गई है तो चलिए वो सारी चीज़ें आपको शायद याद आ गई होगी आइए फिर से रोहित जी से जुड़ते हैं <laughs> रोहित जी यह चंद तालिया फिर से एक बार क्योंकि बहुत अच्छी मूवी के बारे में आपने बताया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रिंगमोत बन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और मैं चाहूँगा कि टीवी सीरियल में कौन सा एक सीरियल है जो आपको पसंद कर आप पसंद करते हैं टीवी वी बाय द वे एक्चुअली इतना बिजी होता है बहुत कम देख पाता हैं फिर भी अगर <laughs> जैसे मैंने कहा कि कपिल शर्मा जी का जो शो आता था जी, जी वो एक लोगों के लवों पर हमेशा एक मुस्कुराहट देता था तो शायद वो चीज़ बंद हो जाना भी एक है कि इतने लोग जो बैठ के एक साथ हंसते थे वो बंद हो गया गुम हो गया वो भी शायद अब उनको भी जरूरत है कि उनके चेहरे पे कोई स्माइल दे पाए तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि कपिल शर्मा जी वापस खड़े हों और फिर वापस से लोगों के चेहरे <laughs> पे मुस्कुराहट दें जी जी सो so, हाँ वो एक रियल शो था लाइक यार फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ना सो so, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बैठ के उन्हें देखूँ तो क्योंकि काफ़ी लोग मुस्कुराते थे एटलीस्ट यू नो कि एक घंटा वो नाइन्टी 23 थ्री आवर्स में से एक घंटा वो ऐसा हो जाता था कि लाइक ये लोग हंस रहे हैं हुँ, बाकी हुँ, 23 थ्री आवर्स तो लाइक अपने टेंशंस में ही होते हैं सो so, वो शो मुझे बहुत अच्छा लगता था कपिल शर्मा द लफ्टो चैलेंज <laughs> जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी आप टी वी सीरियल के बारे में आपने बताया और काफ़ी लोग इस शो को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही ठहाके लगा के हंसते हैं कई चीज़ें ऐसी उसके सामने हम लोग टी स्क्रीन पर देखते हैं तो बहुत ही यूनिक चीज़ें जो है उसमें दिखाई दी शायद उस पर किसी की नज़र लग गई तो आई थिंक वो वापस से जल्दी बैक करें और जल्दी से ठीक हो जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात, बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो फिर से फ्लैशबैक हो रहे होंगे उन सारी चीज़ों को और उनके चेहरे पे एक नई मुस्कान एक दहाके वाली जो मुस्कान है वो आ रही होगी तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जीवन में छोटी छोटी बातों से भी कई बार एक छोटा मिस्टेक्स होते हैं या फिर कई बार एक छोटी चीज़ होती है जो हम लोग नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें पूरा जो है बहुत बड़ा लॉस होता है ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में एक छोटी सी चीज़ जो आप कर दें कई बार ऐसा होता है मतलब कहते हैं ना जब भी जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब भी हम किसी चीज के बाद करीब होंगे तो गॉड ऑलवेज टेस्ट करता है तो जैसे खरगोश और कछुआ का स्टोरी था तो खरगोश बहुत रेस के करीब था लेकिन वो हरियाली दिख गई वो उधर चला गया उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ और कछुआ का टारगेट था लाइक कि बस पहुँचना है जीतना है उसको ये तो होप नहीं था कि वो जीतेगा लेकिन उसने टारगेट रखा मुझे पहुँचना है तो सेम हम लोगों की लाइफ में भी देखिए मोस्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी का वेट करते हैं तो जब वो हमारे पास आने वाला होता है तो हम सोचते हैं चलो नया छोड़ नहीं आएगा और जैसे ही हम निकलते उसका फ़ोन आता है यार मैं आ गया तू कहाँ तो समवेयर मैं एक मतलब इंडिकेशंस देना चाहता हूँ सभी को कि जब भी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो तो पहले के ज़माने में भगवान यू नो अफसरा भेजता था <laughs> सो आज की तारीख में अफसराएँ तो भेजेंगे नहीं लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं वो हमें टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर भेजता है जैसे अगर हम डाइवर्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार वापस यू टर्न आ जाता है सो ऐसे यूटर्नस काफ़ी आए कहीं गए सो मैं अब ये चाहता हूँ कि लाइक जो लोगों को जो लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं तो जब भी कभी ऐसे लाइफ में कुछ हो तो अपने स्टेट फॉरवर्ड नजर रखे और चलते चले जाए कई चीजें ऐसी हुई हैं जिससे मतलब मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं वही कहा पहले भी की कुछ गलतियां हुई हैं किसी के दिल टूटे किसी का अंकुश हुआ तो आई एम फॉर देट की वापस एक मौका दिया जाए क्षमा सबसे बड़ी चीज है और एक बार कुछ चीज वापस जो टूटी है जुड़ जाए जी रोहित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के कई घटनाएं हमारे बीच में आती हैं और जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को एक इंटीमेशन मिल जाता है कि हमें सीख लेना चाहिए और वो सीख हमें जो है आगे के लिए बहुत अच्छा हेल्प देता है और कहते हैं कि ठोकर खा के आखिर ठाकुर बन जाते हैं इंसान। बस कुछ लोग जो उन्होंने ये भी कहूँगा कि एक आर्टिस्ट का तो पहले नेम होता है जी जी जी फिर फेम होता है बट बाद में कई बार सपोज ब्लेम भी हो जाता है हाँ, हाँ, गलत हाँ, फहमियों के कारण तो गलत फहमियों को भी अवॉइड करें क्योंकि गलत फहमी के कारण आप किसी को गलत वो नहीं समझेगी लाइक कि यार ये या आर्टिस्ट है तो हमेशा लाइक उसको गलत नजरिए से देखा जाए वो चीज़ नहीं होना चाहिए सही बात तो कई बार गलत फहमियाँ जो हैं लोगों के मान में वो भी दूर होना जरूरी होती है चलिए रोहित जी बहुत ही अच्छी बातें हुई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे साथ होता है उन चीज़ों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी और आपने उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ जोड़ा हमें बहुत अच्छा लगा एंड जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको एक आखिरी सवाल हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जैसे महात्मा गांधी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे हैं सुभाष चंद्र बोस ऐसे इनमें से कौन आपको बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है देखिये फिलहाल में मैं बोलूँगा तो राइट ना हो तो मैं मोदी जी को बहुत फॉलो करूँगा क्योंकि वापस से नई क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भगत सिंह को बहुत पसंद करता था अभी भी आज़ादी हमें पूर्ण रूप से मिली नहीं है तो शायद आज के जो यूथ है वही सबसे मतलब फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं कि सबको जोड़ के रखें सबको बांध के रखें तो शायद हम वापस से गुलामी की तरफ ना जाके वास्तविक आज़ादी को प्राप्त कर सकें क्योंकि आज़ादी मिली है पर कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम हैं रोहित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप अभी नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने भगत सिंह को भी याद किया और वो भी एक अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे अपने देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज हमारी यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा जैसे लास्ट में आपने यूथ को याद किया सबको जोड़े रखने के लिए कहा आज के समय में यूथ को देख एक मैसेज उनके लिए क्या बताना चाहेंगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो रुको मत थको मत आगे बढ़ते रहो चलिए रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई हमें और एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि चलते रहो चलते रहो रुको नहीं थको नहीं चलिए चली श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात एपिसोड में हमने रोहित जी को सुना उनकी काफ़ी जो एक्सपीरियंस है हमने सुना और कुछ अच्छी बातें उन्होंने बताया मोटिवेशनल फैक्टर्स मैं चाहूँगा कि जो बातें आपको बहुत अच्छी लगी उन्हें याद रखिए और उन्हें फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो हर बिना भी जीना नहीं था मिलके जुदा भी होना नहीं था खुशियां मुझे जो तुमसे मिली है इन खुशियों को तो ना भी जीना नहीं था मिलके जुदा भी होना नहीं था खुशियां मुझे जो तुमसे मिली हैं इन खुशियों को तो मिलना ही था ओ मेरी दिल दोबार इश्क इश्क है तो मेरा खाबों में भी ख़यालों में भी ख्वाहिशों में पना हो मेरो में वो मेरी दिल रुबा इश्क to yeah. की घड़ी हो जैसे भटकता रहा मैं अंधेरों में अब तक मंजिल मिली तू जैसे मेरी धड़कनों में बसी है तू ऐसे दिल में दीवार भटकता रहा मैं अंधेरों में अब तक मंजिल मिली तू जैसे तेरे प्यार का नजर ने एहतराम कर लिया इस मुहाबत को झुक कर सलाम कर लिया सलाम शो में पना हूँ रो